सुन सठ सोई रावन बलशीला हरि गिरि जान जासु भुज लीला जानऊ मापति जासुसुराए पूज उज ही सिर सुमन चढ़ाये सिर सरोज निज करण उतारे पूज उ अमित बार त्रिपुरारी भुज बिक्रम जान ही दिक पारा सठ यज हूँ जिन्ह के ऊर सावण ने कहा अरे मूर्ख सुन मैं वही बलवान रावण हूँ जिसकी भुजाओं की लीला करामात कैलाश पर्वत जानता है जिसकी शूरता उमापति महादेव जी जानते हैं जिन्हें अपने सिर रूपी पुष्प चढ़ा चढ़ाकर मैंने पूजा था सिर रूपी कमलों की को अपने हाथों से उतार उतार कर मैंने अगली बार त्रिपुरारी शिव जी की पूजा की है अरे मूर्ख मेरी भुजाओं का पराक्रम दिकपाल जानते हैं जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है जान ही दे गज कठिनाए जब जब भी रू जाए जिनके दसन कराल न फूटे उर् लागत बोलक इव टूटे जासुचलत डोलत में धरणी चढ़त मत गजज में लघु तरणी जग विदित प्रतापी सुन ही नवण अलेख प्रलापी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 मैं वही जगत प्रसिद्ध प्रतापी रावण हूँ अरे झूठी भगवाद करने वाले क्या तूने मुझको कानों से कभी नहीं सुना नर कर कर रे कपि अब जाना तब ज्ञान उस महान प्रतापी और जगत प्रसिद्ध रावण को मुझे तू छोटा कहता है और मनुष्य की बढ़ाई करता है अरे दुष्ट असभ्य तुच्छ बंदर अब मैंने तेरा ज्ञान जान लिया सुनवंगद सकोप कहबानी बोल संभारी अधमय अभिमानी सहस बाहु भुज गहन य पारा दहन अन समु जास कुठारा जासु परसु सागर खर धारा निप लिप अगणित बहुबारा तासु गर्व जही देखत भागा सोनर क्यों दस शीषय भागा रावण के ए वचन सुनकर अंगत क्रोध सहित वचन बोले अरे नीच अभिमानी संभाल कर सोच समझ कर बोल जिनका फरसा सहस्रभा की भुजारूपी अपार वन को जलाने के लिए अग्नि के समान था जिनके फरसा रूपी समुद्र की तीब्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार डूब गए उन परशुराम जी का गर्व जिन्हें देखते ही भाग गया अरे अभागे दसिष वे मनुष्य क्यों कर हैं राम मनुज कस रे सठ गंगा धनवी काम दे पुनि गंगा पशु सुरधेनु कल्प तरुरुखा दान अन्न दान यु रस पीयूषा मैनते यग अहि सहसान चिंता मनी पुनी उपलद सानन सुनमति मंद लोग रघुपति भगत युठा क्यों रे मूर्ख उद श्री रामचंद्र जी मनुष्य हैं कामदेव भी क्या धनुधारी हैं और गंगा जी क्या नदी हैं कामधेनु क्या पशु है और कल्प वृक्ष क्या पेड़ है, अत्र अन्न भी क्या दान है? और अमृत क्या रस है गरुण जी क्या पक्षी है शेष जी क्या सर्प है अरे रावण चिंतामणि भी क्या पत्थर है अरे वो मूर्ख सुन बैकुंठ भी क्या लोक है और श्री रघुनाथ जी की अखंड भक्ति क्या लाभ है सेन सहित तव मान मथे कसरे हनुमान कपे गयु जो तव सुत मरि सेना समेत तेरा मान मस्कर अशोक वन को उजाड़ कर नगर को जलाकर और तेरे पुत्र को मारकर जो लौट गए तो उनका कुछ भी न बिगाड़ सका क्या रे दुष्ट वे हनुमान जी क्या बानर हैं